के प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है तो विषाद का योग से क्या संबंध है या गीता में योग किसी और अर्थ में प्रयुक्त किया गया है विषाद योग योग के बहुत अर्थ है और योग के ऐसे भी अर्थ हैं जो साधारणता योग से हमारी धारणा है उसके ठीक विपरीत है यह ठीक ही सवाल है कि विषाद कैसे योग हो सकता है आनंद योग हो सकता है विषाद कैसे योग हो सकता है लेकिन विषाद इसलिए योग हो सकता है कि वो आनंद का ही शीर्षासन करता हुआ रूप वो आनंद ही सिर के बल खड़ा है आप अपने पैर के बल खड़े हो तो भी आदमी है और सिर के बल खड़े हो जाएं तो भी आदमी है जिसको हम स्वभाव से विपरीत जाना कहते हैं वो भी स्वभाव का उल्टा खड़ा हो जाना है जिसको हम विक्षिप्त कहते हैं वो भी स्वभाव का विकृत हो जाना है पर वर्षन लेकिन है स्वभाव ही सोने में मिट्टी मिल जाए तो अशुद्ध सोना ही कहना पड़ता है अशुद्ध है इसलिए पूछा जा सकता है कि जो अशुद्ध है उसे सोना क्यों कह रहे हैं लेकिन सोना ही कहना पड़ेगा अशुद्ध होकर भी सोना है और इसलिए भी सोना कहना पड़ेगा कि अशुद्धि जल सकती है और सोना वापिस सोना हो सकता है विषाद योग इसलिए कह रहे हैं कि विषाद है विषाद जल सकता है योग बच सकता है आनंद की यात्रा हो सकती है कोई भी इतने विषाद को उपलब्ध नहीं हो गया कि स्वरूप को वापस लौट न सके विषाद की गहरी से गहरी अवस्था में भी स्वरूप तक लौटने की पगडंडी शेष उस पगडंडी के स्मरण के लिए योग कह रहे हैं और वो जो विषाद है वो भी इसलिए हो रहा है विषाद क्यों हो रहा है एक पत्थर को विषाद नहीं होता नहीं होता इसलिए कि आनंद भी नहीं हो सकता है विषाद हो इसलिए रहा है वो भी एक गहरे अर्थ में आनंद का स्मरण है इसलिए विषाद हो रहा है वो भी इस बात का स्मरण है गहरे में चेतना कहीं जान रही है कि जो मैं हो सकता हूं वो नहीं हो पा रहा हूं जो मैं पा सकता हूं वो मैं नहीं पा रहा हूं जो संभव है वो संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए विषाद हो रहा है इसलिए जितनी प्रतिभाशाली व्यक्ति वह उतने ही गहरे विसाद में उतरेगा सिर्फ जड़ बुद्धि विषाद को उपलब्ध नहीं होते क्योंकि जड़ बुद्धि को तुलना का उपाय भी नहीं होता उसे ये भी ख्याल नहीं है कि मैं क्या हो सकता हूं जिसे यह ख्याल है आनंद संभव है उसके विषाद की काली बढ़ जाएगी उसे विषाद ज्यादा गहरा दिखाई पड़ेगा जिसे सुबह का पता है उसे रात के अंधकार में बहुत अंधकार दिखाई पड़ेगा जिसे सुबह का कोई पता नहीं है उसे रात भी सुबह हो सकती है और रात भी उसे लग सकती है ठीक अर्जुन को इस विषाद की स्थिति में भी योग ही कहा जा रहा है क्योंकि ये विषाद का बोध भी स्वरूप के विपरीत कंट्रास्ट में दिखाई पड़ता है अनखनी दिखाई पड़ेगा ऐसा विषाद योग और किसी को उस युद्ध के स्थल पर नहीं हो रहा है ऐसा दुर्योधन को नहीं हो रहा कल एक मित्र मैं रास्ते में जाता था तो उन्होंने पूछा कि आपने दुर्योधन की तो बात की युधिष्ठिर के संबंध में क्या ख्याल है तो क्योंकि दुर्योधन को नहीं हो रहा माने हैं आदमी भला नहीं है पर युद्धिष्ठिर तो भला आदमी है धर्म है उसे क्यों नहीं हो रहा है तो यह भी थोड़ा विचारनी है आशा तो करनी चाहिए कि युद्ध स्थिर को हो लेकिन युद्ध को नहीं हो रहा युद्ध स्थिर तथाकथित धार्मिक आदमी दिसो सो कॉल्ड रिलीजियस और बुरा आदमी भी तथा कथित धार्मिक आदमी से बेहतर होता है क्योंकि बुरे आदमी को आज नहीं कल बुरे की पीड़ा और बुरे का कांटा चुभने लगेगा लेकिन तथाकथित धार्मिक आदमी को वो पीड़ा भी नहीं चुकती क्योंकि वो मानकर ही चलता है कि धार्मिक है विषात कैसे हो युधिष्ठिर अपने धार्मिक होने में आश्वस्त थे आश्वासन बड़ा झूठा है लेकिन आश्वस्त थे असल में युधिष्ठिर रूढ़ी धार्मिक आदमी की प्रतिमा है दो तरह के धार्मिक आदमी होते हैं एक तो उधार धार्मिक आदमी होते हैं बारोट जिनका धर्म अतीत की उधारी से आता है और एक वे धार्मिक आदमी होते हैं जिनका धर्म उनकी आंतरिक क्रांति से आता है तो अर्जुन आंतरिक क्रांति के द्वार पर खड़ा हुआ धार्मिक आदमी धार्मिक है नहीं लेकिन क्रांति के द्वार पर खड़ा हुआ वो पीड़ा से गुजर रहा है जिसके धर्म पैदा हो सकता है युधिष्ठिर त्रप्त अतीत से जो धर्म मिला है उस राजी इसलिए धार्मिक भी हो सकते हैं जुआ भी खेल सकते हैं तब भी कोई संदेह मन में पैदा नहीं होता धार्मिक भी हो सकते हैं राज्य के युद्ध पर भी जा सकते हैं तब भी कोई संदेह मन में पैदा नहीं होता धार्मिक भी हैं और सब तथा कथित धर्म के आसपास अधर्म पूरी तरह चलता है कोई पीड़ा उससे नहीं होती आमतौर से मंदिर में मस्जिद में गुरुद्वारा में चर्च में जाने वाला आदमी युग्ठिर से तालमेल रखता है तृप्त गीता रोज पढ़ता है धार्मिक आदमी है बात समाप्त हो गई गीता कंठस्थ है पक्का धार्मिक आदमी है बात समाप्त हो गई सब उसे मालूम है जो मालूम करने योग्य है बात समाप्त हो गई ऐसा आदमी चली हुई कारतूस जैसा होता है उसमें कुछ चलने को नहीं होता खाली कारतूस होता है उसमें बारूद नहीं होती खाली कारतूस अच्छी भी मालूम पड़ती है क्योंकि उससे बहुत खतरा भी नहीं होता युद्धिष्ठिर इस अर्थों में धर्मराज अतीत से जो धर्म मिला है उसकी धरोहर अतीत से परंपरा से रूढ़ी से जो धर्म मिला है वे उसके प्रतीक प्रतिमा पुरुष उन्हें कोई अड़चन नहीं होती तथाकथित धार्मिक आदमी कंप्रोमाइजिंग होता है समझौतावादी होता है वह हर स्थिति में धर्म और अधर्म के बीच समझौते खोज लेता है तथा तथाकथित धार्मिक आदमी हिपोक्रेट होता है पाखंडी होता है उसके दो चेहरे होते हैं एक उसका धार्मिक चेहरा होता है जो वो दिखाने के लिए रखता है एक उसका असली चेहरा होता है जो वो काम चलाने के लिए रखता है और इन दोनों के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होती यही हिपोक्रेसी का सूत्र है राज इनके बीच कभी द्वंद्व पैदा नहीं होता कभी उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं दो हूं वो बड़ा लिक्विड होता है बड़ा तरल होता है वो इधर से उधर बड़ी आसानी से हो जाता है उसे कोई अड़चन नहीं आती वो अभिनेता की तरह पात्र अभिनय बदल लेता है उसे अड़चन नहीं आती कल वो राम बना था आज उसे रावण तो उसे कोई अड़चन नहीं आती वो रावण का बेसभूषा पहन के खड़ा हो जाता है रावण की भाषा बोलने लगता है ये जो तथाकथित धार्मिक आदमी है ये अधार्मिक से भी बदतर है ऐसा मैं कहता हूं ऐसा इसलिए कहता हूं कि अधार्मिक अपनी पीड़ा को ज्यादा दिन नहीं झेल सकेगा आज नहीं कल कांटा चुभेगा लेकिन जो आदमी समझौते कर लिया है वो पीड़ा को अनंत काल तक झेल सकता है इसलिए युधिष्ठिर को पीड़ा नहीं आती युधिष्ठिर बिल्कुल राजी अभी बड़े मजे की बात है अधार्मिक आदमी बिल्कुल राजी है उस युद्ध धार में धार्मिक आदमी बिल्कुल राजी है उस युद्ध में और ये अर्जुन जो ना तो अधार्मिक होने से राजी है न अभी तथाकथित धर्म से राजी है ये चिंतित है अर्जुन बहुत ऑथेंटिक प्रमाणिक मनुष्य है उसकी प्रामाणिकता इसमें है कि चिंता है उसमें उसकी प्रमाणिकता इसमें है कि प्रश्न है उसके पास उसकी प्रमाणिकता इसमें है कि जो स्थिति है उसमें वो राजी नहीं हो पा रहा यही उसकी बेचैनी यही उसकी पीड़ा उसका विकास बनती विषाद योग इसलिए ही कहा है कि अर्जुन विषाद को उपलब्ध हुआ धन्य है वे जो विषाद को उपलब्ध हो जाए क्योंकि जो विषाद को उपलब्ध होंगे उन्हें मार्ग खोजना पड़ता है अभागे हैं वे जिनको विषाद भी नहीं मिला उनको आनंद तो कभी मिलेगा नहीं धन्य हैं वे जो विरह को उपलब्ध हो जाएं क्योंकि विरह मिलन की आकांक्षा है इसलिए विरह भी योग वो मिलन की आकांक्षा है, वो मिलन के लिए खोजता हुआ मार्ग योग तो मिलन ही है लेकिन विरह भी योग है क्योंकि विरह भी मुलन की पुकार और प्यास है विषाद भी योग है योग तो आनंद ही है लेकिन विषाद भी योग है क्योंकि विषाद आनंद के लिए जन्मने की प्रक्रिया है इसलिए विषाद योग का है ये शामर्थ है कांक्षितम नो राज सुखा चई में अवस्थिता युद्ध प्राण त्यक्तना च अर्जुन की भ्रांतिया जुड़ी कह रहा है अर्जुन कि जिन पिता पुत्र मित्र परिजन के लिए हम राज्य सुख चाहते हैं झूठ कह रहा है कोई चाहता नहीं सब अपने लिए चाहते हैं और अगर पिता पुत्र के लिए चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि वो अपने पिता हैं अपना पुत्र है वो जितना अपना उसमें जुड़ा है उतना ही इससे ज्यादा नहीं ये बात जरूर है कि उनके बिना सुख भी बड़ा विरस हो जाएगा क्योंकि सुख तो मिलता कम है दूसरों को दिखाई पड़े ये ज्यादा होता है सुख मिलता तो ना के बराबर है बड़े से बड़ा राज्य मिल जाए तो भी राज्य के मिलने में उतना सुख नहीं मिलता जितना राज्य मुझे मिल गया है इतना मैं अपने लोगों के सामने सिद्ध कर पाऊं तो सुख मिलता है और आदमी के चिंतना की सीमाएं अगर एक महारानी रास्ते से निकलती हो स्वर्ण आभूषणों से लदी हीरे जवारातों से लदी तो गांव की महतरानी को कोई ईर्षा पैदा नहीं होती क्योंकि महारानी रेंज के बाहर पड़ महारानी के चिंता की रेंज नहीं है वो उसीमा नहीं है उसकी महारानी से कोई ईर्षा पैदा नहीं होती लेकिन पड़ोस की मेहतरानी अगर एक नकली कांच का टुकड़ा भी लटका के निकल जाए तो प्राण में तीर चुभ जाता है वो रेंज के भीतर है आदमी की ईर्षाएं आदमी की महत्वाकांक्षाएं निरंतर एक सीमा में बंध के चलती अगर आप यश पाना चाहते हैं तो ये यश जो अपरचित हैं स्ट्रेंजर्स हैं उनके सामने आपको मजा न देगा जो अपने हैं परिचित हैं उनके सामने ही आपको मजा देगा क्योंकि जो अपरिचित हैं उनके सामने अहंकार को सिद्ध करने में कोई सुख नहीं जो अपने हैं उन्हीं को हराने का मजा है जो अपने हैं उन्हीं को दिखाने का मजा है कि देखो मैं क्या हो गया और तुम नहीं हो पाए जीसस ने कहीं कहा है कि पैगंबर या तीर्थंकर अपने ही गांव में कभी आदृत नहीं होते यदि भी चाहेंगे अपने ही गांव में आदृत होना लेकिन हो नहीं सकते अगर जीसस अपने ही गांव में गए हो, तो लोग कहेंगे बड़े का लड़का वही ना जोसफ का बड़े का लड़का कहा से ज्ञान पालेगा अभी कल तक लकड़ी काटता था ज्ञान पा लिया लोग हंसेंगे इस हंसने में भी बढ़ई के लड़के को इतनी ऊंचाई पर स्वीकार करने की कठिनाई रेंज के भीतर है बहुत कठिन कोई प्रोफेक्ट अपने गांव में पहुंच जाए बड़ी कठिन बात है क्योंकि तो गांव की ईर्षा की सीमा के भीतर विवेकानंद तो को जितना आदर अमेरिका में मिलता उतना कलकत्ता में कभी नहीं मिला दो चार दस दिन कलकत्ता लौट के स्वागत समारोह हुआ फिर सब समाप्त हो गए फिर कलकत्ते में लोग कहने लगे वही ना कायस्थ का लड़का है कितना ज्ञान हो जाए रामतीर्थ को अमेरिका में भारी सम्मान मिला काशी में नहीं मिला खासी में एक पंडित ने खड़े होकर कहा कि संस्कृत का आभासा नहीं आता और ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हो पहले संस्कृत सीखो और बेचारे रामतीर्थ संस्कृत सीखने गए रेंज है एक सीमा एक वर्तुल है उस लेकिन शायद रामतीर्थ को भी इतना मजा निवार्त में सम्मान मिलने से नहीं आ सकता था जितना काशी में मिलता तो आता इसलिए रामतीर्थ भी कभी नाराज नहीं हुए अमेरिका में जब तक थे कभी दुखी और चिंतित नहीं हुए काशी में दुखी और चिंतित हो गए निरंतर ब्रह्म ज्ञान की बात करते थे काशी में इतनी हिम्मत ना जुटा पाए कि कह देते कि ब्रह्म ज्ञान का संस्कृत से क्या लेना देना बाहर में जाए तुम्हारी संस्कृत इतनी हिम्मत ना जुटा पाए बल्कि एक ट्यूटर लगा के संस्कृत सीखने बैठ जाए समझते? वो जो अर्जुन कह रहा है निरंतर सरासर झूठ कह रहा उसे पता नहीं है क्योंकि झूठ भी आदमी में ऐसा खून में मिला हुआ है कि उसका पता भी मुश्किल से चलता है असल में असली झूठ वही है जो हमारे खून में मिल गए जिन झूठों का हमें पता चलता है उनकी बहुत गहराई नहीं जिन झूठों का हमें पता नहीं चलता जिनके लिए हम कॉन्सियस भी नहीं होते चेतन भी नहीं होते वे ही झूठ हमारे हड्डी मांस मज्जा बन गए अर्जुन वैसा ही झूठ बोल रहा है जो हम सब बोलते हैं पति अपनी पत्नी से कहता है कि तेरे लिए ही सब कर रहा हूं पत्नी अपने पति से कहती तुम्हारे लिए ही सब कर रहे कोई किसी के लिए नहीं कर है हम सब अहंकार केंद्रित होकर जीते हैं। अहंकार की सीमा रेखा में जो जो अपने मालूम पड़ते हैं उनके लिए भी हम उतना ही करते हैं जितने से हमारा अपना भरता है वो जो अपना पन भरता है जितना वो मेरे इगो मेरे अहंकार के हिस्से होते हैं उतना ही हम उनके लिए करते हैं वही पत्नी कल अपनी पत्नी न रह जाए डाइवोर्स का विचार करने लगे बस फिर सब करना बंद हो जाए जिस मित्र के लिए हम जान देने को तैयार थे कल उसी की जान भी ले सकते सब भूल जाता है क्या हो जाता है जब तक वो मैं के लिए मजबूत करता था तब तक अपना था और जब मैं के लिए मजबूत नहीं करता तब तो अपना नहीं रहता जाता नहीं अर्जुन गलत कह रहा है उसे पता नहीं है उसे पता हो तब तो बात और हो जाए उसे पता पड़ेगा धीरे धीरे गलत कह रहा है कि जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं नहीं उसे कहना चाहिए कि जिनके बिना राज्य चाहने में मजा ना रह जाएगा चाहते तो अपने ही लिए, लिएकिन जिनकी आंखों के सामने चाहने में मजा आएगा कि मिले जब वे ही ना होंगे तो अपरिचित अनजान लोगों के बीच राज्य लेकर भी क्या करेंगे अहंकार का मजा भी क्या होगा उनके बीच जो जानते ही नहीं कि तुम कौन जो जानते हैं कि तुम कौन हो उन्हीं के बीच आकाश छूने पर पता चलेगा कि देखो ध्यान रहे हम अपने दुश्मनों से ही प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं अपने मित्रों से हमारी और भी गहरी प्रतियोगिता है अपरिचितों से हमारा कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है परिचितों से हमारी असली प्रतिस्पर्धा है इसलिए दो अपरिचित कभी इतने बड़े दुश्मन नहीं हो सकते जितने दो सगे भाई हो सकते उन्हीं से हमारी प्रतिस्पर्धा उन्हीं के सामने सिद्ध करना है कि मैं कुछ हूं अर्जुन गलत कह रहा है लेकिन उसे साफ नहीं है स्वयं को वो जान के नहीं कह रहा है जान के जो हम झूठ बोलते हैं बहुत ऊपरी हैं न जाने जो झूठ हमसे बोले जाते हैं वो बहुत गहरे हैं और जन्मों जन्मों में हमने उन्हें अपने खून के साथ आत्मसात कर लिया है एक कर लिया वैसा ही एक झूठ अर्जुन बोल रहा है कि जिनके लिए राज्य चाह जाता है वे ही ना होंगे तो राज्य का क्या करूंगा नहीं उचित सही तो यह है कि वो कहे राज्य तो अपने लिए चाहा जाता है, लेकिन जिनकी आंखों को चकाचौंध करना चाहूंगा जब वे आंखें ही ना होंगी तो अपने लिए भी चाहे कि क्या करूंगा लेकिन वो अभी ये नहीं कह सकता इतना ही वो कह सके तो जगह जगह गीता का कृष्ण चुप होने को तैयार लेकिन वो जो भी कहता है उसमें पता चलता है कि वो वो बातें उल्टी कह रहा है अगर वो एक जगह भी सीधी और सच्ची बात कहते एक भी असर उसका ऑथेंटिक हो तो गीता का कृष्ण तत्काल चुप हो जाए गहे बात खत्म हो गई चलो वापस लौटा लेते हैं रथ को लेकिन वो बात खत्म नहीं होती क्योंकि अर्जुन पूरे समय दोहरे वक्तव्य बोल रहा है डबल दोहरे वक्तव्य बोल रहा है बोल कुछ और रहा है चाहे कुछ और रहा है, है कुछ और कह कुछ और रहा है उसकी दुविधा कहीं और गहरे में प्रकट कहीं और कर रहा है इसे हमें समझते चलना है तभी हम कृष्ण के उत्तरों को समझ सकेंगे जब तक हम अर्जुन के प्रश्नों की दुविधा और अर्जुन के प्रश्नों का उलझाव ना समझ लें तब तक कृष्णों के उत्तरों की गहराई और कृष्णों के उत्तरों के सुलझाव को समझना मुश्किल है स्वजनों की हत्या में अर्जुन ने जब कहा नचश्रेयो तो नच श्रेयो नुपश्या स्पष्टता दूर लगता है यहाँ पर क्या केवल भौतिक संदर्भ का उपयोग है और यदि ऐसा है तो वो सच्चा आस्तिक कैसे बनेगा अर्जुन जहां है। वहा भौतिक सुख से ही संबंध हो सकता है आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध नहीं होता ऐसा नहीं है आस्तिक का भौतिक सुख से संबंध होता है लेकिन जितना ही वो खोजता है उतना ही पाता है कि भौतिक सुख असंभावना है भौतिक सुख की खोज असंभव होती है तभी आध्यात्मिक सुख की खोज शुरू होती है तो भौतिक सुख का भी आध्यात्मिक सुख की खोज में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन उसका बहुत महत्वपूर्ण दान है सबसे महत्वपूर्ण दान भौतिक सुख का यही है कि वो अनिवार्य रूप से विषाद में और फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है अब ये बड़े मजे की बात है जिंदगी में वे ही सीढ़ियां हमें परमात्मा के मंदिर तक नहीं पहुंचाती जो परमात्मा के मंदिर से ही जुड़ी है वे सीढ़ियां भी परमात्मा के मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचाती हैं जो परमात्मा के मंदिर से नहीं जुड़ी है अभी बड़ी उल्टी सी बात मालूम पड़ेगी स्वर्ग तक पहुंचने में वही सीढ़ी काम नहीं आती जो स्वर्ग तक जुड़ी है उससे भी ज्यादा और उससे भी पहले वो सीढ़ी काम आती है जो नरक से जुड़ी है असल में जब तक नर्क की तरफ की यात्रा पूरी तरह से व्यर्थ ना हो जाए तब तक स्वर्ग की तरफ की कोई यात्रा प्रारंभ नहीं होती जब तक बहुत स्पष्ट रूप से यह साफ ना हो जाए कि यह नरक का मार्ग है तब तक यह साफ नहीं हो पाता कि स्वर्ग का मार्ग क्या है भौतिक सुख आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने में एक निषेध चेतावनी का नेगेटिव चेतावनी का काम करते हैं बार बार हम खोजते हैं भौतिक सुख को बार बार असफल होते हैं। बार बार चाहते हैं और बार बार नहीं पाते हैं बार बार आकांक्षा करते हैं और बार बार वापिस गिर जाते हैं यूनानी कथाओं में सिफ की कथा है कामों ने उस पर एक किताब लिखी द मिथ ऑफ सिसिफस सिसिफस को सजा दी है देवताओं ने कि वह पत्थर को खींच के पहाड़ की शिखर तक ले जाए और सजा का दूसरा हिस्सा यह है कि जैसे ही वो शिखर पर पहुंचेगा पसीने से लथपथ हाथता थका पत्थर को घसीटता वैसे ही पत्थर उसके हाथ से छूट के वापस खड्डे में गिर जाए फिर वो नीचे जाए फिर पत्थर को खींचे हुए चोटी तक ले जाए और फिर यही होगा और फिर फिर यही होता रहेगा अब ये सजा है और ये इटर्निटी तक होता रहेगा ये अंत तक होता रहेगा अनंत तक होता रहेगा अब वो सीशी है कि फिर जाता है खाई में फिर उठाता है पत्थर को जब वो पत्थर को उठाता है तो फिर इसी आशा से कि इस बार सफल हो जाए अब की बार तो पहुंचा ही देगा शिखर पर बता ही देगा देवताओं को कि बड़ी भूल में थे देखो सिट ने पत्थर पहुंचा ही दिया फिर खींचता है महीनों का श्रम अथक किसी तरह टूटता मरता ऊपर शिखर पे पहुंचता है पहुंच नहीं पाता कि पत्थर हाथ से छूट जाता फिर खाई में गिर जाता फिर सिस उतर आता है आप कहेंगे बड़ा पागल है खाई में क्यों नहीं बैठ जाता अगर इतना आपको पता चल गया तो आपकी जिंदगी में धर्म की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि हम सब सिसीफस हैं, है कहानी अलग अलग होगी पहाड़ अलग अलग होंगे पत्थर अलग अलग होंगे लेकिन सिसीफस हम सब हैं। हम वही काम बार बार किए चले जाते हैं बार बार शिखर से छूटता है पत्थर और खाई में गिर जाता है। लेकिन बड़ा मजेदार है आदमी का मन वो बार बार अपने को समझा लेता है कि कुछ भूल हो गई इस बार मालूम होता अगली बार सब ठीक कर लेंगे फिर शुरू कर देता है और ऐसी भूल चूक अगर एक आज जन्म में होती हो तो भी ठीक है जो जानते हैं वो कहेंगे अनंत जन्मों में ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही होता रहा भौतिक सुख की चाह आध्यात्मिक खोज का अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि उसकी विफलता उसकी पूर्ण विफलता आध्यात्मिक आनंद की खोज का पहला चरण है जो भौतिक सुख खोज रहा है उसको मैं आधार नहीं कहता वो भी धर्म को ही गलत दिशा में खोज रहा है वो भी आनंद को ही वहां खोज रहा है जहां आनंद नहीं मिल सकता है लेकिन इतना तो पता चले पहले कि नहीं मिल सकता है तो किसी और दिशा में खोजे लाउसे से किसी ने पूछा कि तुम कहते हो शास्त्रों से कुछ भी नहीं मिला लेकिन हमने सुना है कि तुमने शास्त्र पढ़े तो ने कहा कि नहीं शास्त्रों से बहुत कुछ मिला सबसे बड़ी बात तो ये मिली शास्त्र पढ़ते कि शास्त्रों से कुछ भी नहीं मिल सकता ये कोई कम मिलना है नहीं कुछ मिल सकता है लेकिन ये बिना पढ़े ये पता नहीं चल सकता पढ़ा बहुत खोजा बहुत नहीं मिल सकता है ये जाना ये कोई कम दान नहीं है निगेटिव है इसलिए हमें ख्याल में नहीं आता लेकिन एक बार ये ख्याल में आ जाए कि शब्द से शास्त्र से नहीं मिल सकता है तो शायद हम अस्तित्व में जीवन में खोजने निकले सुख में नहीं मिल सकता है सुख तो फिर शायद हम शांति में खोजने निकले बाहर नहीं मिल सकता है सुख तो शायद हम भीतर खोजने निकले पदार्थ में नहीं मिल सकता है सुख तो शायद हम परमात्मा में खोजने निकले लेकिन वो जो दूसरी खोज है इस पहली खोज की विफलता से ही शुरू होगी तो अर्जुन अभी जो बात कर रहा है वो तो भौतिक सुख की कर रहा है कि राज्य से क्या मिलेगा प्रिजन नहीं रहेंगे तो क्या मिलेगा सुख से क्या मिलेगा लेकिन आध्यात्मिक खोज का पहला चरण उठाया जा रहा है इसलिए मैं उसे धार्मिक व्यक्ति ही कहूंगा धर्म को उपलब्ध हो गया ऐसा नहीं धर्म को उपलब्ध होने के लिए जो आतुर है ऐसा आपने बताया कि भगवत गीता मानस शास्त्र है और आधुनिक मानस शास्त्र गीता के करीब आ जाता है तो क्या गीता को सिर्फ मानस शास्त्र कहकर आप रुक जाएंगे या उसे अध्यात्म शास्त्र भी कहेंगे मैं गीता को मनोविज्ञान ही कहूंगा और मन से मेरा अर्थ आत्मा नहीं मन से मेरा मत मतलब मन ही माइंड ही कई को दिक्कत और तो कठिनाई होगी वो कहेंगे ये तो मैं गीता को नीचे गिरा रहा हूं अध्यात्म शास्त्र कहना चाहिए लेकिन आपसे कहना चाहूंगा कि अध्यात्म का कोई शास्त्र होता नहीं ज्यादा से ज्यादा शास्त्र मन का हो सकता है हां मन का शास्त्र वहां तक पहुंचा दे जहां से अध्यात्म शुरू होता है इतना ही हो सकता है अध्यात्म शास्त्र होता ही नहीं हो नहीं सकता अध्यात्म जीवन होता है शास्त्र नहीं अधिक से अधिक जो शब्द कर सकता है वो यह है कि वो मन की आखिरी ऊंचाइयों और गहराइयों को छूने में समर्थ बना दे मैं गीता को अध्यात्म शास्त्र कहकर व्यर्थ न करूंगा वैसा कोई शास्त्र होता नहीं और जो जो शास्त्र आध्यात्मिक होने का दावा करते हैं शास्त्र तो क्या करते हैं शास्त्र को मानने वाले दावा कर देते हैं वे वे अपने शास्त्रों को व्यर्थी व्यर्थी मनुष्य की सारी उपयोगिता के बाहर कर देते हैं अध्यात्म है अनुभव और जो अनिर्वचनीय है और जो अवर्णनीय है और जो व्याख्या के पार है और जो शब्दों के अतीत है और शास्त्र ही जिसे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मन से नहीं मिलेगा मन के आगे मिलेगा जो मन के आगे मिलेगा वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता है इसलिए शास्त्र की आखिरी से आखिरी पहुंच मनत मन उतना पहुंचा दे तो परम शास्त्र है और उसके पार जो छलांग लगेगी वहां अध्यात्म शुरू होगा गीता को मैं मनक शास्त्र कहता हूं क्योंकि गीता वहां तक पहुंचाने के सूत्र हैं उसमें जहां से छलांग दिजम जहां से छलांग लग सकती लेकिन अध्यात्म शास्त्र कोई शास्त्र होता नहीं आध्यात्मिक हाँ, वक्तव्य हो सकते जैसे उपनिषद उपनिषद आध्यात्मिक वक्तव्य है लेकिन उनमें कोई विज्ञान नहीं है इसलिए मनुष्य के बहुत काम के नहीं है गीता बहुत काम की है वक्तव्य है कि ब्रह्म है एक वक्तव्य है कि ब्रह्म है ठीक है हमें पता नहीं जो जानता है वो कहता है है जो नहीं जानता है वो कहता है, होगा बेयर स्टेटमेंट तो उपनिषद काम में आ सकता है जब आपको अध्यात्म का अनुभव हो जाए तब आप उपनिषद में पढ़ के कह सकते हैं ठीक है ऐसा मैंने भी जाना तो उपनिषद जो है वो गवाही बन सकता है विटनेस हो सकता है लेकिन जब आप जान लें तब और मजा ये है कि जब आप जान लें तो उपनिषि की गवाही की कोई जरूरत नहीं आप यही जानते हैं तो आप जो कहते हैं वही उपनिषद हो जाता है तो उपनिषद जो है वो ज्यादा से ज्यादा गवाही बन सकता है सिद्ध के लिए और सिद्ध के लिए कोई गवाही की जरूरत नहीं गीता साधक के लिए उपयोगी हो सकता है सिद्ध के किसी काम की गीता नहीं है लेकिन असली सवाल तो साधक के लिए है और साधक का असली सवाल आध्यात्मिक नहीं है अर्जुन का असली सवाल आध्यात्मिक नहीं है अर्जुन का असली सवाल मानसिक है साइकोलॉजिकल है उसकी समस्या ही मानसिक है इसलिए अगर कोई ये कहे उसकी समस्या तो मानसिक है और प्रश्न उसको आध्यात्मिक हल कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है समस्या है वहीं समाधान को होना चाहिए तभी सार्थक होगा अर्जुन की समस्या मानसिक है उसकी समस्या आध्यात्मिक नहीं है उसका उलझाव मानसिक अब ये बड़े मजे की बात है आध्यात्मिक समस्या होती ही नहीं जहां अध्यात्म है वहां समस्या नहीं और जहां तक समस्या है वहां तक अध्यात्म नहीं मामला ठीक ऐसा ही है जैसे कि मेरे घर में अंधेरा है और मैं आपसे कहूं अंधेरा है। आप कहेंगे मैं दिया ले जाकर देखता हूं कहां है और आप दिया ले जाए अब को मैं न बता पाऊं? आप कहें बताओ कहाँ है अब मैं दिया ले आया अंधेरा कहा है अब मैं मुश्किल में पड़ जाऊं? तो मैं आपसे कहूँ कि कृपा कर दिया बाहर रख के आइए आप कहें कि दिया बाहर रखाऊंगा तो अंधेरे को देखूंगा कैसे क्योंकि रोशनी चाहिए देखने के लिए तो फिर एक ही मैं आपसे कहूंगा कि फिर अंधेरा नहीं देखा सकता जा सकता क्योंकि जहां रोशनी है वहां अंधेरा नहीं और जहां अंधेरा है वहां रोशनी नहीं और इन दोनों के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं आध्यात्मिक समस्या जैसी कोई समस्या होती ही नहीं सब समस्याएं मानसिक हैं। अध्यात्म समस्या नहीं समाधान है जहां अध्यात्म वहां कोई समस्या नहीं है और जहां कोई समस्या नहीं है वहां किसी समाधान की क्या जरूरत है अध्यात्म स्वयं समाधान इसलिए अध्यात्म के द्वार का नाम हमने रखा है समाधि समाधि का मतलब है यहां से समाधान शुरू होता है यहां से अब समस्याएं नहीं होंगी समाधि का मतलब है यहां से अब समाधान शुरू होता है अब समस्या नहीं अब आगे प्रश्न नहीं होंगे अब आगे प्रश्न का कोई उपाय नहीं दरवाजे का नाम समाधि रखा है इसका मतलब यह है कि दरवाजे पे आ गए अब इसके पार समाधान का जगत है वहां समाधान ही समाधान होगा वहां अब कोई समस्या नहीं होगी लेकिन समाधि के द्वार तक बड़ी समस्याएं होंगी और वे सब समस्याएं मानसिक अगर ठीक से समझे तो मतलब है दी माइंड इज द प्रॉब्लम मन ही समस्या है जिस दिन मन नहीं है उस दिन कोई समस्या नहीं और अध्यात्म का मतलब वो अनुभव जहां मन नहीं है इसलिए मैं जब गीता को मन शास्त्र कहता हूं तो अधिकतम जो शास्त्र के संबंध में कहा जा सकता है दी मैक्सिमम वो मैं कह रहा हूं उससे आगे कहा नहीं जाता और जो लोगों से आध्यात्मिक बनाएंगे वो पिटवा देंगे उसे ठिकवा देंगे क्योंकि अध्यात्म की कोई समस्या नहीं है किसी की सबकी समस्या मन की और जब मैं कहता हूं कृष्ण को मैं कहता हूं मनोविज्ञान का पहला उद्घोषक तो अधिकतम जो कहा जा सकता है वो मैं कह रहा हूं हा हाँ, मन मना संश्लेषक आत्मा का कोई संश्लेषण नहीं होता है सारा खेल मन का है सारा उपद्रव मन का है मन के पार न कोई उपद्रव है न कोई समस्या है इसलिए मन के पार न कोई साख है सब गुरु शिष्य मंतक है मन के पार कोई गुरु शिष्य नहीं मन के पार ना अर्जुन है न कृष्ण है मन के पार जो है उसका कोई नाम नहीं सब मन के भीतर सारी बात और इसलिए गीता बहुत विशिष्ट है आध्यात्मिक वक्तव्य बहुत है कीमती है लेकिन वक्तव्य है बेयर स्टेटमेंट है एक आदमी कहता है ऐसा है लेकिन इससे कोई हल नहीं होता हमारी समस्याएं किसी और तल पर है हमारी मुसीबतें किसी और तल पर है उस तल पर ही बात होनी चाहिए कृष्ण ने ठीक उस तल से बात की है जहां अर्जुन है अगर कृष्ण अपने तल से बात करें तो गीता अध्यात्म शास्त्र होती लेकिन तब अर्जुन को नहीं समझाया जा सकता था अर्जुन कहता माफ करे होगा मेरा कोई संबंध नहीं है इससे तब उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हो सकता था तब एक आदमी आकाश में और एक आदमी पाताल में होता अर्जुन के सिर पे से बातें निकल जाती कुछ पकड़ में अर्जुन को नहीं आने वाला लेकिन कृष्ण ठीक अर्जुन जहां है वहां से उसका हाथ पकड़ते हैं और वहीं से सारी समस्याओं को सुलझाना शुरू करते हैं इसलिए गीता एक बहुत साइकिल एक बहुत मनस की गतिमान व्यवस्था है एक एक कदम अर्जुन ऊपर उठता है तो गीता ऊपर उठती अर्जुन नीचे गिरता है तो गीता नीचे गिरती अर्जुन जमीन पर गिर जाता है तो कृष्ण नीचे झुकते अर्जुन खड़ा हो जाता है तो कृष्ण खड़े हो जाते पूरे समय अर्जुन केंद्र पर है कृष्ण नहीं है केंद्र पर उपनिषद का ऋषि केंद्र पर है वो अपने वक्तव्य दे रहा है वो कह रहा है जो मैंने जाना है वो मैं कहता हूं उसका आपसे कोई संबंध नहीं इसलिए इसलिए मैं गीता को एक शिक्षक के द्वारा कही हुई बातें कह रहा हूं कृष्ण सिर्फ ब्रह्म की तरह बोले तो अर्जुन से कोई नाता नहीं रह जाएगा वो बहुत नीचे झुक के अर्जुन के साथ खड़े होकर बोलते और धीरे धीरे जैसे अर्जुन ऊपर उठता है वैसे वो ऊपर उठते और वहां छोड़ते हैं गीता के आखरी सूत्रों को जहां से मनस समाप्त हो जाता है और अध्यात्म शुरू होता है उसके बाद चर्चा बंद हो जाती है उसके बाद चर्चा का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैंने बहुत जानकर कंसीडर्ड मेरा जो वक्तव्य था ऐसे नहीं कह देता हूं कुछ भी नहीं ऐसे कह देता हूं बहुत जानकर कहा कि गीता एक साइकोलॉजी है और भविष्य सिर्फ उन्ही ग्रंथों का है जो साइकोलॉजी भविष्य उन ग्रंथों का नहीं है जो मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स मर गई अब उसकी कोई जगह नहीं अब आदमी कहता है हमारी समस्याएं हैं इन्हें हल करिए और जो इन्हें हल करेगा उसकी जगह होगी अब फ्रायड, जुंग एडलर और फ्रोम और सलीवान उनकी दुनिया है अब ये कपिल कणाक की दुनिया नहीं और आने वाले भविष्य में कृष्ण अगर फ्रायड और जुंग और एडलर की पंक्ति में खड़े होने का साहस दिखलाते हैं, तो ही गीता का भविष्य अन्यथा कोई भविष्य नहीं तो मैंने बहुत सोच कर कहा है बहुत जान कर कहा है बाइबिल को मैं नहीं कह सकता कि वो मनस्थ है नहीं कह सकता कुछ वक्तव्य हैं जो मानसिक है लेकिन बहुत गहरे में वो अध्यात्म है अध्यात्म का मतलब जो जाना है जीसस ने वो वक्तव्य दे रहे हैं और वही तकलीफ हुई क्योंकि तो जीसस आकाश की बातें कर रहे हैं सुनने वाले जमीन की बातें समझ रहे हैं इसलिए सूली पे लटकाए गए सूलि पे लटकाने का कारण है और तो बहुत सा कारण जीसस तो ऊपर है जीसस कह रहे हैं द किंगडम ऑफ गॉड मैं तुम्हें परमात्मा के राज्य का मालिक बना दूंगा लोग समझ रहे हैं कि वो जमीन के राज्य का मालिक बनाने वाले यहूदियों ने रिपोर्ट कर दी उनकी कि यह आदमी खतरनाक है रिबेलिये कुछ राज्य हड़पने की कोशिश कर रहा है और जब उनसे पूछा पायलट ने कि क्या तुम राज्य हड़पने की कोशिश कर रहे हो उन्होंने कहा कि हम राज्य पर हमला बोल रहे मगर वो दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं किंगडम ऑफ गॉड वो कहीं राज्य किसी को पता नहीं उनका ये आदमी खतरनाक इस आदमी को सूली पलटाना चाहिए जीसस जहां से बोल रहे हैं वहां सुनने वाले लोग नहीं है और जहां जीतस बोल रहे हैं वहां उनका सुनने वाला एक भी आदमी नहीं इसलिए जीसस और उनके सुनने वाले में कोई तालमेल नहीं कृष्ण अद्भुत शिक्षक है वो अर्जुन को प्राइमरी क्लास से लेकर ठीक यूनिवर्सिटी के, के आखिरी दरवाजे तक पहुंचाते वो बहुत लंबी यात्रा है वो बहुत लंबी यात्रा है और बड़ी सूक्ष्म यात्रा है और मैं वैसे ही चाहूंगा कि हम वैसे ही यात्रा करें आपका इशारा तो अध्यात्म की ओर है और फिर भी आप गीता को मनुष्य शास्त्र ही कह रहे हैं क्या आप इसे और स्पष्ट करने की कृपा करेंगे गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो इशारा आगे के लिए करता है लेकिन इशारा आगे की स्थिति नहीं है गीता तो मनोविज्ञान ही है लेकिन आत्मा की तरफ अध्यात्म की तरफ परम अस्तित्व की तरफ उस मनोविज्ञान से इशारे गए हैं लेकिन अध्यात्म नहीं है मील का पत्थर है तीर का निशान बना है मंजिल की तरफ इशारा है लेकिन मील का पत्थर मील का पत्थर ही वो मंजिल नहीं कोई भी शास्त्र अध्यात्म नहीं है हाँ ऐसे शास्त्र हैं जो अध्यात्म की तरफ इशारे हैं लेकिन सब इशारे मनोवैज्ञानिक है इशारे अध्यात्म नहीं है अध्यात्म तो वो है जो इशारे को पाके उपलब्ध होगा और वैसे अध्यात्म की कोई अभिव्यक्ति संभव नहीं आंशिक भी संभव नहीं उसका प्रतिफलन भी संभव नहीं उसके कारण है संक्षिप्त में दो तीन कारण ख्याल में ले लेने जरूरी हैं। एक तो जब अध्यात्म का अनुभव होता है तो कोई विचार चित्त में नहीं होता और जिस अनुभव में विचार मौजूद ना हो उस अनुभव को विचार प्रकट कैसे करे विचार प्रकट कर सकता है उस अनुभव को जिसमें वो मौजूद रहा हो गवाही रहा हो लेकिन जिस अनुभव में वो मौजूद ही ना रहा हो उसको विचार प्रगट नहीं कर पाता अध्यात्म का अनुभव निर्विचार अनुभव है विचार मौजूद नहीं होता इसलिए विचार कोई खबर नहीं ला पाता इसलिए तो उपनिषद कह करके थक जाते हैं ने कहते हैं यह भी नहीं वह भी नहीं पूछें कि क्या है तो कहते हैं यह भी नहीं वह भी नहीं जो भी मनुष्य कह सकता है वो कुछ भी नहीं फिर क्या है वह अनुभव जो सब कहने के बाहर शेष रह जाता बुद्ध तो कुछ ग्यारह प्रश्नों के लिए पूछने की मनाही कर दिए थे कि इनको पूछना ही मत क्योंकि उनको तुम पूछोगे तो खतरे है अगर मैं उत्तर ना दूं तो कठोर मालूम पड़ूंगा तुम्हारे प्रति और अगर उत्तर दूं तो सत्य के साथ अन्याय होगा क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता इसलिए पूछना ही मत मुझे मुश्किल में मत डाल तो जिस गांव में बुद्ध जाते खबर कर दी जाती कि ग्यारह सवाल कोई भी ना पूछे वो ग्यारह सवाल अध्यात्म के सवाल है पर जब लोगों ने जोर डाला कि वह अपने अनुभव लिख दे तो उसने कहा मुझे मुश्किल में मत डालो क्योंकि जो मैं लिखूंगा वो मेरा अनुभव नहीं होगा और जो मेरा अनुभव है जो मैं लिखना चाहता हूं उसे लिखने का कोई उपाय नहीं फिर भी दबाव में मित्रों के आग्रह में परिजनों के दबाव में नहीं माने लोग तो उसने अपनी किताब लिखी लेकिन किताब के पहले ही लिखा कि जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं और सत्य वही है जो नहीं कहा जा सकता है इस शर्त को ध्यान में रखकर मेरी किताब पढ़ना दुनिया में जिनका भी आध्यात्मिक अनुभव है उनका यह भी अनुभव है कि वो प्रकट करने जैसा नहीं वो प्रकट नहीं हो सकता वे तो निरंतर फकीर उसे गंगे का गुड़ कहते रहे ऐसा नहीं कि गूंगा नहीं जान लेता कि गुड़ का स्वाद कैसा है बिल्कुल जान लेता है लेकिन गंगा उस स्वाद को कह नहीं पाता आप सोचते होंगे आप कह पाते तो बड़ी गलती में आप भी गुड़ के स्वाद को अब तक कह नहीं पाए गुंगा ही नहीं कह पाया बोलने वाले भी नहीं कह पाए और अगर मैं जिद करूं कि समझाइए कैसा होता है स्वाद तो ज्यादा से ज्यादा गुड़ आप मेरे हाथ में दे सकते हैं कि चखिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं लेकिन गुड़ तो हाथ में दिया जा सकता अध्यात्म हाथ में भी नहीं दिया जा सकता कि चखिए दुनिया का कोई शास्त्र आध्यात्मिक नहीं है हां दुनिया में ऐसे शास्त्र हैं जिनके इशारे अध्यात्म की तरफ है गीता भी उनमें से एक है लेकिन वे इशारे मन के भीतर हैं, मन के पार दिखाने वाले हैं लेकिन मन के भीतर हैं। और उनका विज्ञान तो मनोविज्ञान है उनका आधार तो मनोविज्ञान है शास्त्र की ऊंची से ऊंचाई मनस है शब्द की ऊंची से ऊंची संभावना मनस है अभिव्यक्ति की आखिरी सीमा मनस है जहां तक मन है वहां तक प्रगट हो सकता है जहां मन नहीं है वहां शब्द अब प्रगट रह जाता है तो जब मैंने गीता को मनोविज्ञान कहा तो मेरा अर्थ नहीं है कि वाटसन का मनोविज्ञान जैसा मनोविज्ञान कोई बिहेवियरिज्म कोई व्यवहारवाद या पावलफ का विज्ञान कोई कंडीशन रिफ्लेक्स ये सारे के सारे मनोविज्ञान अपने में बंद हैं और मन के आगे आगे किसी सत्ता को स्वीकार करने को राजी नहीं कुछ तो मन की भी सत्ता स्वीकार करने को राजी नहीं है वे तो कहते हैं मन सिर्फ शरीर का ही हिस्सा है मन यानी मस्तिष्क मन कहीं कुछ और नहीं मांस, है यह हड्डी मांसपेशी इन सबका ही विकसित हिस्सा है मन भी शरीर से अलग कुछ नहीं गीता ऐसा मनोविज्ञान नहीं है गीता ऐसा मनोविज्ञान है जो मन के पार इशारा करता है लेकिन है मनोविज्ञान ही अध्यात्म शास्त्र उसे मैं नहीं कहूंगा और इसलिए नहीं कि कोई और अध्यात्म शास्त्र है कहीं कोई शास्त्र अध्यात्म का नहीं है अध्यात्म की घोषणा ही यही है कि शास्त्र में संभव नहीं है मेरा होना शब्द में मैं नहीं समाउंगा कोई सीमा बुद्धि की रेखा में नहीं मुझे बांधा जा सकता जो सब सीमाओं को अतिक्रमण कर जाता है और सब शब्दों को व्यर्थ कर जाता है और सब अभिव्यक्तियों को शून्य कर जाता है वैसी जो अनुभूति है उसका नाम अध्यात्म है